ठोक एस धम्मो संतरो नंबर 66 पहला प्रश्न कोई व्यक्ति आपके पास किस तरह आए किस तरह बैठे सांस की गति कैसी रखे आंखें खुली रखे या बंद कभी लगता है कि आपके ओर से आने वाली अदृश्य तरंगों को ग्रहण करने में कोई बाधा आ जाती और वे तरंगें बाहर ही रह जाती उन्हें ग्रहण करने के योग कोई स्वयं को कैसे बनाए कृपापूर्वक इस संबंध में हमें उपदेश दें पूछा है समाधि ने प्रश्न महत्वपूर्ण है सभी के काम का है पहली बात जो व्यक्ति कुछ लेने की भावना से आएगा वो चूक जाएगा वहीं सबसे बड़ी कठिनाई लोभ बाधा बन जाता है तो पहली तो आधारभूत बात ये है यहां मेरे पास कुछ लेने की भावना से मत आना लेने की भावना का तनाव भीतर रहा है तो वही तनाव तरंगों को प्रविष्ट नहीं होने देता तब तुम सुनने में कम उत्सुक हो लेने में ज्यादा उत्सुक हो तब तुम यहां नहीं हो तुम्हारा मन भविष्य में चला गया परिणाम में कि कितना इकट्ठा कर लूं कितना पाल लू कितनी इन तरंगों को समेट लू कितना इस प्रसाद को अपने हृदय में भर लू चूक जाओगे मुझे तो ऐसे सुनना जैसे कोई पक्षियों के गीत को सुनता है लेने को कुछ भी नहीं तब मिलेगा बहुत तब अपरंपार मिलेगा तब तुम भर जाओगे लेने आए खाली हाथ लौट जाओगे तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं क्योंकि जब मिलता है तो लेने का मन पैदा होता और लेने का मन पैदा होता है तुम्हारी अड़चन मुझे साफ है ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी अड़चन मेरे ख्याल में नहीं है जहां मिलता है वहां मन होता है और ले ले और लेने के कारण जो मिलने वाला था वह तो मिलेगा नहीं जो मिलता था वह भी चूक जाएगा तो सबसे बड़ी बात है लोभ को छोड़कर आना मेरे साथ आनंदित हो मेरे उत्सव में सम्मिलित हो लेकिन उत्सव से कुछ लेने का भाव मन में रखो ही मत लेने की भावना से ही संसार पैदा हो जाता है वही तो वासना है और वासना दुष्पुर है पहली बात यहां ऐसे बैठो खाली ना कुछ लेना ना कुछ देना सुबह का सूरज निकला है खाली तुमने उसके दर्शन किए रात चांद उगा तुमने आंखें उठा के आकाश में उसकी सौंदर्य को देखा लेना क्या है ले क्या लोगे लेने की वृत्ति को गुंजाइश कहां है पक्षी गीत गा रहे या कि जल प्रपात मरमर ध्वनि -मर या कि नदी की कल कल ध्वनि सुनाई पड़ रही लेने को क्या है डूबने को कुछ है लेने को कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम मुट्ठी बांध लो मुठ्ठी बांधी कि चूके मुट्ठी खुली रहे तो भर जाएगी धीरे धीरे इस बात की तरफ अपने को राजी करो तो यहां ऐसे बैठो खाली रिक्त भविष्य की कोई चिंता नहीं विचार नहीं जो यहां गढ़ रहा है मेरी मौजूदगी में सम्मिलित हो जाओ तुम्हारी मौजूदगी और मेरी मौजूदगी मिल जाए तो तरंगें प्रविष्ट हो जाएंगी वे तुम्हारे अंतरतम तक को नचा देंगी उल्लास पैदा होगा अपूर्व प्रतीतियां होंगी मगर जब मैं कह रहा हूं अपूर्व प्रतीतियां होंगी तो सावधान तुम्हारा मन कहीं यह ना कहने लगे कि यही तो हम चाहते हैं अपूर्व प्रतीतियां चाहिए अनूठे अनुभव चाहिए इसी के लिए तो आए फिर तुम चूके ये बड़ी दुविधा की बात है जीसस ने कहा है जो बचाएगा खो देगा जो खो देगा बचा लेगा पहली बात दूसरी बात यहां जब तुम बैठो तो सिथिल बैठो सिथिल गात तने हुए नहीं अकड़े हुए नहीं कहीं जा रहे नहीं हम दौड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है इसलिए तैयार होने का कोई कारण नहीं है, शांत बैठे शिथिल बैठे डूब रहे डुबकी लगा रहे विश्राम में बैठो आश्रम का अर्थ ही यही है कि जहां जाके तुम विश्राम से बैठ सको जहां व्यवसाय नहीं है, जहां आपदापी नहीं है यहां तुमसे मैं कुछ करने को नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ करो सारी शिक्षा न करने की है अक्रिया की है करते तो तुम बहुत हो कर करके तो चूके हो कर करके तो सब नष्ट किया जन्मों जन्मों से कर रहे हो यहां घड़ी भर जब मेरे पास होते हो तो कुछ मत करो जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते ऐसे तुम बैठ जाओ ये जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूं खिलौने इनसे खेल लो भूल जाओ आगा पीछा शिथिलगात हल्के तने हुए नहीं विद्यार्थी की तरह मत बैठो यहां सीखने को यहां क्या है यहां तो कुछ अनशीखा करना है कुछ भूलना है यहां कुछ विस्मरण करना है याद नहीं करना तो एक तो याद करने का ढंग होता है तब आदमी तना बैठता है कि कोई बात चूक ना जाए यहां तो तुम बिल्कुल शांत बैठो हल्के शिथिल विश्राम में एक विराम की दशा हो मन की फिर उस विराम की दशा में आंखें खुली रहें तो ठीक बंद हो जाए तो ठीक तुम कौन बीच में आंखें खोलने वाले या बंद करने वाले तुमने अगर खोलकर रखी तो तनाव हो जाएगा तुमने अगर बंद कर ली तो तनाव हो जाएगा तुमने कुछ भी किया तो तनाव आ जाता है करता आया कि तनाव आया आंखें बंद हो जाए सुनते सुनते कभी तो बंद हो जाने दो यहां तक भी कभी कभी सुनते अगर झपकी लग जाए तो लग जाने दो क्योंकि अगर वही उपयोगी है तो वही होगा कभी कभी विश्राम की ऐसी दशा आ सकती है कि तुम तंद्रा में खो गए लेकिन जो तुम होश में जाग के न पा सकते वो तंद्रा में मिल जाए शायद तुम्हारी नींद में ज्यादा सरलता से तरंगें प्रवेश कर जाएं, क्योंकि तुम द्वार पर पहरेदार की तरह बैठे न होगे इसलिए तुम अपने तरफ से नियंत्रण मत करो आंख खुली तो ठीक आंख बंद हो गई तो ठीक झपकी भी लग गई तो भी ठीक मैं तो बरस रहा हूं तुम झपकी भी लग गई कोई हर्जा नहीं तुम और साधु सन्यासियों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि झपकी कभी भूल के नहीं जागे रहना आंखें खुली रखना यहां मैं कुछ तुम्हें और ही सिखा रहा हूं वो भिन्न है यहां मैं तुम्हें विश्राम सिखा रहा हूं अक्सर ऐसा हो जाएगा कि तना हुआ मन जब तुम ढीला छोड़ दोगे तो कभी कभी आंख भी बंद हो जाएगी कभी कभी आंख बंद करके जागे भी रहोगे कभी कभी आंख बंद करके सो भी जाओगे कोई हर्जा नहीं स्नान तुम्हारा तब भी होगा कभी नींद खुल जाए तो ठीक बंद हो जाए तो ठीक सहज होने दो स्वस्फूर्णा से चलने दो जीवन की धारा को एक घंटा डेढ़ घंटा जब तुम मेरे पास हो तब तो कम कम से कम तुम ऐसे सरल हो जाओ जैसा कि प्रकृति चाहती है कि तुम हो वृक्षों की भांति हवा आई तो वृक्ष को बाया झुका गई तो वृक्ष बाएं झुक जाता वो ये तो नहीं कहता कि मैं नहीं झुकूंगा हवा आई दाएं झुका गई तो दाएं झुक जाता है कुछ पत्ते गिर गए हवा के झोंके में तो गिर जाते हैं वृक्ष रोक तो नहीं देता ऐसे ही तुम हो जाओ इधर झुकाऊं इधर झुक जाओ उधर झुकाऊं उधर झुक जाओ यह तो शरीर की बात हुई ऐसी ही स्थिति मन की भी हो जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम भीतर यह मत सोचो कि ठीक कि गलत यहां ठीक गलत का हिसाब किसको है तुम्हें कोई निर्णायक बना के बिठाया भी नहीं तुम कोई मेरी परीक्षा लेने आए भी नहीं परीक्षा लेने आए तो तुम आए ही नहीं तो तुम ना आते तो अच्छा था तुम नाहक अपना समय खराब कर रहे हो और एक जगह रोक रखी जहां कोई और होता तो शायद ज्यादा डूबता ऐसा अनाचार ना करो यहां जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या गलत है इसके हिसाब में ही मत पढ़ो ना तो ये ठीक है ना ये गलत है असल में जो मैं कह रहा हूं वो तो प्रयोजन ही नहीं है कहना तो सिर्फ बहाना है ताकि तुम्हारा मन इस बहाने में उलझ जाए और मन इतना उलझ जाए कि तुम्हारे हृदय से मेरा सीधा मिलन होने लगे जब मन बिल्कुल उलझा होता है तल्लीन होता है तो हृदय के द्वार खुल जाते जब मन तल्लीन नहीं होता तो हृदय के द्वार पर खड़ा रहता संगीन लिए पहरेदार की तरह वो हर कुछ भीतर नहीं जाने देता डरा हुआ है मन तो बहुत भयभीत है हृदय बहुत साहसी है मन बहुत कायर है कौन सा सत्य जो हम अब तक मानते रहे उसके अनुकूल पढ़ता है कि प्रतिकूल पढ़ता है मन तो ऐसी हिसाब किताब लगाता रहता है मन बड़ा हिसाबी किताबी अगर तुम इस हिसाब किताब में पढ़े तो समय तुमने व्यर्थ ही कमा दिया ये सत्संग है यहां कोई चर्चा ही नहीं चल रही है चर्चा तो ऊपर ऊपर है कुछ लोग हैं जो चर्चा सुनने आए ठीक है वो चर्चा सुनकर चले जाएंगे उन्होंने कचरा बटोला वो व्यर्थ को संभाल के ले गए कुछ और हैं जो सत्संग को आए उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि गलत सुन रहे हैं अगर तुम इतने निर्विचार से सुन सको निष्पक्ष होकर सुन सको निर्णायक ना बनो तो अचानक तुम पाओगे जो सच है वो दिखाई पड़ता है कि सच है जो सच नहीं है वो दिखाई पड़ता है कि सच नहीं है ये इतना स्पष्ट हो जाता है उस उजली दशा में मन की उस उजियारी दशा में जहां तुम विचार नहीं कर रहे विचार का धुआं नहीं है वहां यह बात इतनी साफ हो जाती सत्य सीधा दिखाई पड़ जाता है कि सत्य है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि है सत्य या नहीं तुम सोचोगे भी कैसे तुम्हें सत्य का कुछ पता है तुम किस आधार पर सोचोगे मेरे पास जो लोग सोचते बैठे रहते हैं वो चूक जाते कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि वर्षों हो गए उन्हें मुझे सुनते लेकिन वो चुपते चले जाते हैं वो सोच रहे हैं उन्होंने छोड़ा नहीं है मेरे साथ अपने को उन्होंने मेरा हाथ हाथ में नहीं लिया है कुछ तो ऐसे एक सन्यास भी ले लिया तो भी मेरे हाथ में उनका हाथ नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका हाथ तुम्हें मेरे हाथ में दिखाई पड़ता होगा लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में छोड़ा नहीं अगर मौका उनको लगे कि कुछ गलत बात हो रही तो अपना हाथ तत्व खींच लेते मेरे हाथ में छोड़ा नहीं है गलत और सही सबके संगी साथी नहीं है चुन चुन के जो उन्हें ठीक लगता है इसका मतलब हुआ शिष्यत्व अभी पैदा नहीं हुआ विद्यार्थी हैं शिष्य नहीं है ऐसे लोग तो चूकते चले जाएंगे तो समाधि को मैं कहूंगा कि इस भांति सुन कि तुझे कुछ निर्णय करने की जरूरत ही नहीं जहां निर्णय नहीं करना है वहां चित्त शांत हो जाता है बंद हो जाता है उस निर्द्वंद दशा में जो सत्य है सत्य जैसा दिखाई पड़ता है जो असत्य है असत्य जैसा दिखाई पड़ता है तुम्हें कुछ सोच विचार नहीं करना पड़ता वह दर्शन है और जहां दर्शन है वहीं क्रांति है पूछा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अदृश्य तरंगें आती लेकिन कुछ बाधा पड़ जाती इन चीजों से बाधा पड़ती होगी या तो सोच विचार आ जाता होगा या लोभ आ जाता होगा या अहंकार आ जाता होगा कि यह बात तो मेरे खिलाफ है इसको कैसे मानूं? या तुम्हारी पुरानी धारणाएं बीच में आकर खड़ी हो जाती होंगी शिथिलगात बिना किसी लोभ के बिना निर्णायक बने सुन सको तो समर्पण में सुना और तब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चकित कर देने वाले सत्य का अवतरण होगा कि सोच विचार कर, कर के जब इतना समय गंवाया तब सत्य दिखाई नहीं पड़ता था अब बिना किसी बात को गवाए बिना किसी ऊर्जा को गवाए सत्य दिखाई पड़ता है आंख चाहिए सत्य को देखने के लिए और आंख तभी होती है जब तुम निर्मल हो तो हिंदू की तरह मत सुनो मुसलमान की तरह मत सुनो सिख की तरह मत सुनो सिर्फ सुनो और धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई पड़ने लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो तो प्रयोजन नहीं है प्रयोजन कुछ और है कहना तो बहाना है और जिस दिन तुम्हें मेरा प्रयोजन दिखाई पड़ने लगेगा कुछ और एक आदान प्रदान है ऊर्जा का ऊर्जा से हृदय का हृदय से जिस दिन उस आदान प्रदान का सेतु तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा उस दिन तुम हंसोगे कि ना हक जो हम सुनते थे उसमें हमने इतना समय गमाया ठीक कि गलत ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा वो तो प्रयोजन ही नहीं था छोटे बच्चों की किताबें देखी छोटे बच्चों की किताबों में रंगीन तस्वीरें रखनी पड़ती बड़ी बड़ी तस्वीरें रखनी पड़ती आम तो पूरा प्रष्ठ आम की तस्वीर से भरना पड़ता है क्योंकि बच्चा अभी आम की तस्वीर समझ सकता है आम शब्द को तो देर है भी समझने में तस्वीर के बहाने आम को समझेगा फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा आम की तस्वीर छोटी होने लगती फिर जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया पढ़ने में कुशल हो गया आम की तस्वीर विदा हो गई पहले पढ़ता था आ, आम का अब आम को छोड़ देगा अब सीधा आम पढ़ लेगा अब आ आम का है ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं रही शब्द से बोलता हूं क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चों की भांति हो अगर तुम प्रौढ़ हो गए ध्यान में उतर गए तो तुमसे निशब्द बोलने लगूंगा यहां दो तरह के लोग बैठे जो थोड़े ध्यान में गए हैं उन्हें मेरे शब्दों को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही वो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे निशब्द को सुन रहे हैं उनसे मेरा नाता मौन का है इसलिए तुम कभी कभी चौंकोगे भी कि कोई इतना भाव विभोर हो गया तुम उसके पास ही बैठे थे तुम्हें कुछ भी ना हुआ बात क्या है तुम कभी चौंकोगे कि कोई रो रहा है आंख से आंसू बह जा रहे हैं और तुम्हारी आंख तो जरा भी गीली नहीं हुई तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता कि ऐसी तो कोई बात कही भी नहीं थी जिससे आंख गीली हो जाए असल में अलग अलग बात चल रही है उससे कुछ और बात चल रही तुमसे कुछ और बात चल रही तुमसे जो बात चल रही उसमें आंखें गिली होती ही नहीं उससे जो बात चल रही है उसमें आंखें गिली होती उससे हार्दिक लेन चल रहा है ज़िन संप्रदाय को जन्म देने वाले बोधि धर्म का प्रसिद्ध वचन है कि एक तो शास्त्र से दी जाती है बात शब्द से दी जाती है और एक ऐसी बात है जो शब्दातीत है शास्त्रातीत है असली वही है एक तो ऐसी बात है जो कह के कही जाती है और एक ऐसी बात है जो अन कहे कही जाती अन कहा भी यहां घट रहा है जब तक तुम उसे न सुन लो तब तक मुझे सुना इस तरह की भ्रांति अपने मन में लाना ही मत तब तक तुम आम की तस्वीर देखते रहे आम शब्द का पढ़ना तुम्हें ना आया ये तो बहाने इसलिए रोज बोले चले जाता हूं क्योंकि जो बोलना ही समझ सकते हैं भी उनसे बोलना ही पड़ेगा धीरे धीरे तुम तो में से की थोड़ी गहराई बढ़ती जाती वो चुपचाप अपने में लीन होते जाते उनको रस इस बात में है कि वो मेरी मौजूदगी में यहां बैठ लेते सुना नहीं सुना महत्वपूर्ण नहीं है तब खूब सत्संग होगा और जब तुम सब तैयार हो जाओगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा तब मैं यहां चुपचाप आकर बैठ जाऊंगा और तुम डोलोगे तुम नाचोगे उसी की प्रतीक्षा है बोलना मुझे भी कष्टपूर्ण है बोलने में मुझे कुछ रस नहीं है क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो कहा नहीं जा सकता और जो मुझे कहना पड़ता है वो मैं कभी कहना नहीं चाहता था लेकिन प्रतीक्षा करता हूं कि धीरे धीरे बड़ी जमात तैयार हो जाए क्योंकि अगर अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो थोड़े से ही लोगों के काम कर जाऊंगा बहुत थोड़े से लोगों के काम का तो पहले जमात तो तैयार कर लूं जो कि अनबोले को समझ सकेगी ये उसकी तैयारी चल रही जिस दिन पाऊंगा कि अब काफी लोग हो गए जो कि बिना बोले समझ सकते हैं उसी दिन मैं चुप हो जाऊंगा उसके पहले समझने की तैयारी कर लो अन्यथा फिर तुम्हारे लिए कोई उपाय ना रह जाए जिस दिन मैं चुप हुआ हुआ उसके पहले तुम सीख लो चुप्पी को समझने का राज तब तक, तक जितना इस तस्वीर का शब्द की तस्वीर का उपयोग कर सकते हो कर लो फिर मुझसे मत कहना कि आप तो चुप बैठ गए हमें तो चुप्पी को समझ नहीं आती तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि कुछ लोग तब आएंगे जब मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा तब उनको सिखाने को कुछ भी ना होगा तब अगर वो बैठ गए और सीख लिया तो सीख लिया अभी तो मैं हाथ पकड़ पकड़वा के लिखवा रहा हूं अभी हाथ पकड़ पकड़ के चला रहा हूं तुम सौभाग्यशाली हो इस सौभाग्य का पूरा उपयोग कर लेना उचित है आखिरी प्रश्न कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है जैसे आपको बनाया गया हो मेरे लिए आप अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं आपको जमी पे बुलाया गया हो मेरे लिए ख्याल ही न रहे ये ऐसा होने दो कविता ही न रहे ये जीवन बने तब तो बड़ा सार्थक हो जाए अगर तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ गई है कि कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है जिसे आपको बनाया गया हो मेरे लिए ख्याल भर में मत उलझे रहना ख्याल धोखा दे जाएगा तो फिर मैं जो कह रहा हूं उसको जीवन में उतार लो तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उस तरफ चल पड़ो तो प्रमाण होगा तो सबूत होगा अपनी कविता के लिए तुम्हें तो प्रमाण जुटाने होंगे तुम्हें तो सबूत देना होगा आप अब पहले सितारों में बस रहे थे कहीं आपको जमी पे बुलाया गया हो मेरे लिए मैं तो यही था लेकिन कुछ मेरे भीतर आया है जो सितारों में बस रहा था वो तुम्हारे भीतर भी आ सकता है तुम भी माध्यम बन सकते हो उसके बनना ही चाहिए तो ही प्रफुल्लता होगी तो ही तुम्हारे जीवन में उत्साह होगा संगीत होगा नृत्य होगा जो सितारों में बसा है वो तुम्हारे प्राणों के लिए ही है उतरने को आतुर है तुम जगह खाली करो तुम जरा अहंकार को हटाओ तुम द्वार खोलो ऐसा अगर लगा है सच में लगा है कविता ही नहीं तो फिर मेरी सुनो सुनो ही नहीं गुनों भी धरा पुकारने लगी गगन पुकारने लगा उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा नए दिवस के आदि में निशा का अंत हो गया हंसी विवाह समस्त सृष्टि में वसंत हो गया गली गली खिले सुमन यहां चमन वहां चमन फवन धरा की देख लो गगन पुकारने लगा उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा हरे भरे सुरंग भरे असंख्य स्वप्न को जुटा पड़े रहे हो सेच पर अमोल जिंदगी लुटा कि स्वप्न तो नहीं स्वजन कुव्यंग व्यंग का छलन लूटे गए बहुत उठो सृजन पुकारने लगा उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा कि दागदार जिंदगी की मांग अब समर रही अभी उठेगी पालकी की ढोल की, की उभर रही पायलों का रुनुन झुनुन पिया मिलन पिया मिलन उठो बारात देख लो सगुन पुकारने लगा धरा पुकारने लगी गगन पुकारने लगा उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा तो सुनो गुनो मेरी पुकार सुनो तो ही प्रमाण होगा कि मैं तुम्हारे लिए हूं कहने से नहीं कुछ होगा कुछ करना होगा कृत्य से सबूत जुटाना होगा साक्षी बनना होगा अन्यथा कविताएं कभी, कभी कभी खूब झुटला जाती अच्छे अच्छे गीत कभी कभी बहुत भुला जाते हैं अच्छे अच्छे शब्दों का जाल कभी कभी सपने बनकर तुम्हें खूब भटका देता है प्रीतिकर है तुमने जो कहा मगर और भी प्रीतिकर हो जाएगा अगर तुम वैसा कर भी सको उठो आज इतना ही